मुंडको निषद के तृतीय के के के प्रथम खंड खंड का विचार हम कर रहे हैं। इस मंत्र भाष्य की चर्चा कल संपन्न हुई है तृतीय मंत्र का विचार होना है प्रथम मंत्र के द्वितीय मंत्र के द्वारा बताया गया शोक का कारण मोह शब्दित अज्ञान है अध्यास द्वारा और उसका निवर्तक ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार है वह जिसे होता है उसके शोक की अटेंटिक निवृत्ति होती ब्रह्म ज्ञान शोक का अत्यंतिक निवर्तक है और अज्ञान शोक का हेतु है ये जो कार्य कारण भाव है द्वितीय मंत्र के द्वारा बताया गया इसे भस्कर भगवान कहते हैं यह तृतीय मंत्र भी बताता है विस्तार से इसलिए तृतीय मंत्र के अवतरण में भाषकर भगवान लिखते हैं कि मंत्र इमम इमम एव एव अर्थम आह सबिस्तरम। सबिस्तरम एव अर्थम आह विस्तार पूर्वक लेना जो द्वितीय मंत्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है इसी अर्थ को विस्तार पूर्वक अन्योपि मंत्र आह यह दूसरा तीसरा मंत्र भी बता रहा है तो तीसरे मंत्र का उच्चारण कर लें यदा पश्य पश्यते पश्य मर्ण कर्तामीशम पुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान्ण्यपापे विदूय निरजन परम साम्य मुपैती तो यदा ने काले जिस समय ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों का निवृत्ति काल जब ये समस्त दोष निवृत्त होंगे कोई भावी प्रतिबंध भी नहीं रहेगा तभी आचार्य उपदिष्ट वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा और यदि ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई न कोई दोष विद्यमान हो तो श्रोत महावाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं होगा और कोई प्रतिबंधक न हो लेकिन भावी प्रतिबंध उपस्थित हो तो भी श्रुत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध नहीं होगा इसलिए यदा शब्द से उस समय को लेना है जब साधक ने अपनी साधना से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो जो भी दोष हैं उन सबको हटा दिया है कोई भी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष नहीं रहा न भावी न वर्तमान ऐसा समय यदा शब्द बता रहा है तो उस समय फिर क्या होता है तो पश्य यानी पश्यती पश्य ऐसे पश्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं कर्ता कर्तार्थ हमेश प्रत्यय होता है पश्चादेश होता है तो बन जाता है पश्य शब्द उसका अर्थ होता है विद्वान साधक विवेकी साधक जो तनुमान साधक ज्ञान की जो तीन भूमिका है साधन भूमिका है इनको पूर्ण कर चुका है शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा इन तीनों सीढ़ियों को चढ़ चुका है सत्वापत्ति की अवस्था में पहुँचने वाला है साक्षात्कार होने वाला है ऐसी स्थिति वाला साधक उसे पश्च्य शब्द से लेना ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सारे दोष ज्ञान के साधनों से निवृत्त हो गए तो अमानितवादि ज्ञान के साधनों को भी ज्ञान कहा है ना और वे ज्ञान के साधन जिसके पास है उसे ज्ञानी कहा जाएगा विद्वान कहा जाएगा विवेकी कहा जाएगा उसी को यहाँ पर पश्य शब्द से लेना जो भी अनुष्ठेय साधन ज्ञान के लिए प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा श्रुति ने बताए हैं वे सब कर चुका है और कोई भी अनुष्ठे साधन जिसको करना शेष नहीं है ऐसा साधक विद्वान साधक पश्य शब्द से ग्राह्य है जिसको ज्ञान होने वाला है तो वो, वो क्या करता है तो कहते पश्यते पश्यते का अर्थ है पश्यति परस्मयपद धातु है छांदस आत्मने है पश्यते यानी पश्यति पश्य अने साक्षात्क साक्षात्कार कर लेता है अनुभव कर लेता है। किसका हाँ तो सर्वत्र मेरा साक्षात्कार कर लेता अनुभव कर लेता है। यो यानी जो साधक सर्वत्र मेरा अनुभव करता है केवल एक देश विशेष में मात्र नहीं सर्वत्र अधिष्ठान से अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो मैं हूँ उस मेरा दर्शन कर लेता अनुभव कर लेता जो साधक उसके लिए मैं हमेशा अभिव्यक्त रहता हूँ नष्ट नहीं होता नष्ट न होना है हमेशा उसके अनुभव में रहना अनष्ट होना है अज्ञात रहना नहीं तो परमात्मा तो अविनाशी अविनाश वो नष्ट कैसे होगा उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता न तस् प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यती ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के नाशक नहीं बनते तो दोनों अविनाशी हैं नाशक कैसे बनेंगे एक दूसरे का नाश कैसे करेंगे तो बस अज्ञात रहना यही नाश है इसलिए एके चात्महनोजन कहा है ना को, आत्मघाती कहा है तो यस्मिन काले पश्य पश्यति, यानी अनुभवति, अनुभव कर लेता है किसका अनुभव कर लेता है तो अनुभाव्य बताया जा रहा है अनुभव के विषय को बताया जा रहा है रुक्म वर्णम कहते हैं स्वर्ण को और स्वर्ण जैसा नित्य तेजस्वी होता है सोने का तेज हमेशा रहता है ऐसा नित्य तेजस्वी नित्य है तेज यानी स्वरूभूत प्रकाश चैतन्य जिसका उसे कहा जाता है रुक्म वर्ण हाँ, स्वयं प्रकाश नित्य ज्ञान स्वरूप ये रुक्म शब्द का अर्थ निकलेगा नित्य चेतन और कैसा है वो जिसका अनुभव करता है कहते करता वही संपूर्ण जगत का करता है अपनी प्रकृति को अपने वश में रख करके प्रकृति द्वारा करता है सीधे करता नहीं है नहीं तो क्रिया रूप विकार से युक्त हो जाएगा न विकारी हो जाएगा वो तो निर्विकार हैं इसलिए कर्तिक तो उसमें कैसा है औपाधिक इसलिए गीता में भगवान ने कहा माया मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरण प्रकृति करती हैं उत्पन्न सबको चराचर को लेकिन जड़ होने से स्वतः कुछ नहीं कर सकती चेतन की अध्यक्षता में करती हैं तो जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत का उत्पादन कर रही है उस अध्यक्ष को माना जाता है जगत का कर्ता मकान का मालिक मकान बनाता है लेकिन एक ईंट भी कहीं दीवार में नहीं रखता बनाते हैं कारीगर लेकिन करता पना मकान का वो स्वयं में नहीं लेता कारीगर भी हमसे बनवाया मालिक ने मालिक ने बनाया है मालिक करता है ये कहा जाता मकान मालिक ने बनाया ये मकान वो भी कहता है कि मैंने बनाया तो ऐसे ही परमात्मा जगत के कर्ता है अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख करके आज्ञा देते हैं अनुमोदन करते हैं और परमात्मा की अनुमति से प्रकृति बनाती है और माना जाता है प्रकृति ने बनाए हुए जगत का कर्ता प्रकृति को जगत करने में अनुमोदन करने वाला परमेश्वर है जगत का कर्ता तो करतारम और ईशम वह जगत का कर्ता क्या सांख्यों के अनुसार प्रधान है तो यह भी सत्व संपन्न होने से रुक्मवर्ण और कर्ता भी हैं कहेंगे सांख्य की हमारा प्रधान रुक्मवर्ण कर्ता प्रधान है तो उसके इस प्राधान्य को हटाने के लिए कहते हैं ईशम पुरुषम ब्रह्म वह ईश है यानि परमेश्वर है नियामक है प्रकृति तो प्रधान तो नियम्य है जड़ होने से जड़ नियामक नहीं हो सकता चेतन नियामक होता इसलिए ईशम यानि सर्वस्व जगतः ईशम नियामकम अंतर्यामनम और वो पुरुष हैं इसमें हैं पुरुष शब्द की उत्पत्ति पूर्णवाद पुरुष ऐसी पूर्ण होने से पुरुष हाँ। और पूर्णता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्नता जो देशतः तो अपरिछिन्न है यानी व्यापक है और नित्य है इसलिए कालतः तो अपरिछिन्न है सर्वरूप है इसलिए वस्तुतः अपरिचिन्न है वस्तुतः परिचिन कहा जाता है उनको जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं पदार्थ आपस में उन्हें कहा जाता है वस्तुतः परिचिन्न तो ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाली जिसका भेद ब्रह्म में रहे इसलिए ब्रह्म सर्वरूप होने से सर्वात्मा होने से ब्रह्म से ब्रह्म वस्तुतः भी अभिन्न है अपरिछिन्न है तो जो वस्तुतः देशतः कालतः अपरिछिन्न हो उसे कहा जाता है पूर्ण और जो पूर्ण है वह पुरुष है, ब्रह्म हैं तो पूर्णम यानी अपरछिन्नम तो कौन है तो ब्रह्म ब्रह्मयोनि तो ब्रह्म चाशो ब्रह्म ब्रह्मयोनि तम ब्रह्म ब्रह्मयोनि ऐसा न करिए ब्रह्म जो उपादान कारण जो ब्रह्म है यानी बृहत है अपरिचिन्न है और यौनी का अर्थ है उपादान कारण है तो जो बृहत विवर्त उपादान कारण है जगत का यानी अधिष्ठान है सत्तास्पूर्ति प्रदायक है उसे कहा जाएगा ब्रह्म योनि जब कर्मधारय समास करते हैं तो ब्रह्मच ब्रह्म तद ब्रह्मचाचो इति ब्रह्मयोनि तम ब्रह्मयोनि ये कर्मधारे समास होगा कर्मधारे समास का विग्रह और ब्रह्मयोनि शब्द में षष्टी तत्पुरुष समास भी होता है तो समय होगा ब्रह्मण यौनि ब्रह्मयोनि यानी ब्रह्मा का कारण ब्रह्म है कार्य ब्रह्म और ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले वो हैं ब्रह्मयोनि ब्रह्मा के पिता कौन हैं तो यो ब्रह्म विदधाति पूर्व यो वे वेदाश प्रहृणति तस्में तम हदेमात्मबुद्धि प्रकाशम मुक्षवई शरण महम प्रपद्य में बताया गया जो परमात्मा छांदोग्य में जिसे सदैव सोम इदमग्र से कहा गया ईक्षण पूर्वक जगत का सृष्टा वही तो सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न करके फिर सूक्ष्म भूतों से समी जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है सूक्ष्म शरीर उसे उत्पन्न करते हैं और फिर उस शब्दित परमात्मा से निष्पन्न जो समष्टि सूक्ष्म शरीर हैं उसमें अभिमान कर लेते हैं पूर्व पूर्वकल्पीय जो हिरण्य गर्भ बनने की साधना करने वाला साधक वह अभिमान कर लेता है अभिमान करके बन जाता है ब्रह्मा उस ब्रह्मा के जो योनि यानी कारण है उत्पादक हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्म यौनी वो है परमात्मा परमात्मा की प्रथम संतान है ब्रह्मा तो ब्रह्म यौनिम पुरुषम ईशम कर्ता रूपम ये पश्यती का कर्म है विषय है <coughs> विद्वान साधक जब ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सारे दोषों से रहित हो जाता है निर्दोष होता है शुद्ध तथा एकाग्र बुद्धि वाला हो जाता है सूक्ष्म बुद्धि वाला हो जाता है उस समय उसे तत्वसी वाक्यार्थ की अनुभूति होती है तो यहाँ पर तो रूक्म से लेकर के ब्रह्मयोनिम तक बताया गया शोधित तदर्थ लक्षणा से यहाँ पर कर्ता ईशम ब्रह्मयोनिम इन पदों का अर्थ निर्विशेष ही करना उपाधि से विविक्त भाग त्याग लक्षणा से निर्विशेष यानि कर्तृत्वादी जगत सृष्टित्वादि जो गुण है वह इस वाक्य में अविवक्षित है इसलिए यहाँ पर कर्ता शब्द से बताया गया जगत सृष्टित्व ब्रह्मयोनि शब्द से बताया गया उपादानत्व गुण और ईश शब्द से बताया गया नियामकत्व गुण यह विवक्षित नहीं है उपासना का प्रकरण नहीं है ज्ञान का प्रकरण है इसलिए ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण करने वाले वाक्य में यदि गुण को बताने वाले कोई शब्द आते हैं तो उन शब्दों से प्रतीयमान जो गुण है वह अविवक्षित समझना और सीधे उस वाक्य का तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में समझना ऐसा बताने के लिए ही ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के छठवे अधिकरण से प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के छठवे अधिकरण का आरंभ है ना अधिकरण से आगे वाला तो आनंदमय अभ्यास इत्यादि में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर जो प्रतीयमान गुण है वह अविवक्षित है और सीधे निर्गुण ब्रह्म में यानी गेय ब्रह्म में तात्पर्यवान वो वाक्य है ऐसे यहाँ पर भी समझना कि यहाँ करतारम शब्द से प्रतीयमान जगत सृष्टित्व गुण यह अनुभव का विषय जिस ब्रह्म को बताया जा रहा है उसमें विवक्षित नहीं है जगत सृष्टित्व गुण इस शब्द से बताया गया नियंत्रित्व गुण और ब्रह्मयोनी शब्द से बताया गया उपादानत्व कहो या कार्य ब्रह्म सृष्टित्व कहो यह गुण भी विवक्षित नहीं है अपितु यह विवक्षित है शोधित तदर्थ वह है निर्गुण ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म उसे रूपम वर्णम करता इत्यादि शब्द से समझना शोधित तो तदर्थ का अनुभव करता है वो अनुभव कैसे करेगा अपने से भिन्न घटाधि का जैसे हम अनुभव करते हैं हम अनुभवीता बनते हैं घटाधि अनुभाव्य होते हैं और उनका ज्ञान अनुभव हुआ क्या इस शोधित तो तदर्थ का घटादि के तरह अपने से भिन्नतया अनुभव करता है या उसका आत्मरूप से अनुभव करता है स्वाभिन्नतया अनुभव करता है तो भाष्य में भाष्यकर भगवान कहेंगे पूर्ववत तो पूर्व में जो द्वितीय मंत्र के उत्तरार्थ में बताया है यदा जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीष इस मंत्र के द्वारा बताया गया अभेदेन ज्ञान है अन्यमीशम इसमें अन्य शब्द का प्रयोग होने पर भी वो वो है साक्षी को बताने वाला अनश्टनन अन्यो अभिचाकशीति से बताया गया जो तदर्थ उसका आत्मरूप से अनुभव वो विवक्षित हैं ऐसे यहाँ पर भी रूक्मवर्णम करता रम ईशम पुरुषम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से लक्षित जो शोधित तदर्थ हैं उस शोधित तदर्थ का शोधित तमर्थ के रूप में अनुभव अहंतया अनुभव मैं के रूप में अनुभव स्वाभिन्नतया अनुभव ये रूपम पश्यते शब्दसे विवक्षितः तो अपने अपने आप को इन शब्दों से परिलक्षित होने वाला जो निर्विशेष ब्रह्म है तद्रूप अनुभव कर रहा कि मैं देवदत्तादि संज्ञक कार्यक्रम संघात मात्र नहीं हूँ अपितु कर्तारमीशम मर्ण कर्तामीश्रह्म इन शब्दों से परिलक्षित जो निर्विकार असंग पूर्ण चेतन ब्रह्म है वो हूँ ऐसा अनुभव अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव यदा जब यह पश्य कर लेता है ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लेता है जब तो इसका फल क्या होता है तो फल बताया जा रहा है तदा तदा यानी यदैव अनुभवती तदैव जिस समय उसमें यथा तथा है क्या उत्तरार्ध में नहीं तदा होना चाहिए पूर्वार्ध में यदा छपा है इसमें ओ यदा ही होना चाहिए क्योंकि उत्तरार्ध में तदा है ना और भाष्य में भी यदा ऐसा लिख रहे हैं यदा यानी यशविन काले यथा होता तो ये ना प्रकार है ना ऐसा लिखते नहीं ओ दा को था छप गया नई पुस्तक है वो, वो नई गलती हो गई पुराने में तो यदा है हा वो सुधार करके बना है तो यदा यानी जिस समय ऐसा अनुभव कर लेता यह वाक्य अर्थ अनुभूति हो गई रुक्म वर्णादि शब्द से परिलक्षित ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव ये तत्व वाक्यर्थ की अनुभूति हो गई तो जब वाक्यर्थ का अनुभव होता है तो उस वाक्यर्थ अनुभव का फल बताया जा रहा है कि तदा यानि वाक्यार्थ अनुभूति काले तस्मिन काले तदा का अर्थ निकलेगा क्या होता है तो विद्वान यानी वाक्यार्थ अनुभववान जिसको वाक्यार्थ की अनुभूति हुई है वह यहाँ पर विद्वान हुआ वह पुण्य पापे विधूय निरंजन भवती ऐसा लगाना तो अभी तक वाक्यार्थ की अनुभूति से पहले तक अपने आप को तुम शब्द के वाचार्थ के रूप में अनुभव करता था तोम शब्द का वाचार्थ बना था त्म शब्द वाचार्थ है वेष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य वो है जीव तो जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का उन कर्मों का जो अपूर्व रूप बनता है पुण्य पापात्मक धर्मा धर्मात्मक धर्मा वह सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो अंतकरण है बुद्धि है उसे से संश्लिष्ट होता है न पुण्य पाप संस्कार राग द्वेष आदि अविद्या जो भी जन्म मरण के निमित्त हैं अविद्या काम कर्म पूर्व प्रज्ञा ये बुद्धि से संलग्न होते हैं बुद्धि आश्रित हैं और वह बुद्धि मैं हूँ सूक्ष्म शरीर मैं हूँ सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट है ना सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य न है कौन जीव बुद्धि बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य और बुद्धिस्त चिदाभास इन तीनों का संघात जीव कहलाता है न पंचदशी के अनुसार तो बुद्धि के साथ तादात्म्य करने से बुद्धि के जो धर्म है बुद्धि आश्रित जो जो है वो समझेगा अपने आश्रित तो बुद्धि आश्रित हैं पाप अपूर्व बुद्धि आश्रित हैं अविद्या बुद्धि आश्रित हैं कामनाएँ बुद्धि आश्रित है राग द्वेष बुद्धि आश्रित हैं पूर्व प्रज्ञा शब्दित संस्कार ये सब बुद्धि में रहते हैं और उन सब बुद्धियों के धर्म मान लेगा अब बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न जो तोम शब्द का वाचार्थ है जीव अपने धर्म मान लेगा अपने आश्रित मान लेगा उन सब का वह आश्रय बनेगा उससे संस्लिष्ट रहेंगे चिपके हुए रहेंगे जब तक अपने आप को तम शब्द वाचार्थ के रूप में ही अनुभव करता है तब तक अब क्या हुआ कि तुम पदार्थ का भी शोधन कर लिया बुद्ध सूक्ष्म शरीर से अलग जो साक्षी हैं वह मैं हूँ ऐसा निर्धारण कर लिया और तत्शब्द का भी तत्शब्द का भी अर्थ जो वाचार्थ हैं समष्टि उपाधि विशिष्ट उस समि उपाधि से विलक्षण जो भागत्यागलक्षणा से निर्धारित निर्विकार चेतन है रुक्मवर्णम इत्यादि शब्द से कहा गया उन दोनों में स्वतः कोई भेद नहीं है दोनों का स्वरूप एक है शोधित तो तोमर्थ का और शोधित तो तदर्थ का तो ये है वाक्यार्थ दोनों एक हैं करके ऐसे वाक्य अर्थ की अनुभूति हुई कि शोधित तदर्थ ही मैं हूँ ऐसी अनुभूति कर जिस समय हुई उसी समय अब शोधित तदर्थ का आत्मरूप से जो अनुभव कर रहा है उसके साथ उस शोधित तदर्थ के साथ परमात्मा के साथ तो संस्लिष्ट है नहीं अविद्या काम कर्म और ये वासनादि कोई भी संबंध नहीं है इनका परमात्मा के साथ तो इसलिए क्या होगा कि माना जाएगा यह आ, परमात्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जिस बुद्धि में यह कर्म संश्ष्ट थे उन बुद्धि के धर्मों से भी रहित हो जाएगा उसका बाद होगा संसर्गाध्यास बाधित होगा ना, बुद्धि के साथ आत्मा का जो आविद्यक तादात्म्य संसर्ग है वह बाधित हुआ भ्रांति संबंध चला गया साक्षी के साथ तो भ्रांति संबंध का बाद होते ही फिर भ्रांति के कारण बुद्धि के कर्म रूप धर्म जो अपने में आरोपित थे वह समाप्त हो जाएंगे कारण से ही चले जाएंगे संसर्ग संसर्गाध्यास उसका कारण था वह संसर्ग संसर्गाध्यास रूप कारण के चले जाने से यह कर्म भी इसमें नहीं रहेंगे और कर्म ये उपलक्षण है काम का समस्त बुद्धि धर्मों का तो सारे पाप पुण्य शब्दित जन्म मरण के जो हेतु हैं उनका कारण सहित नाश होगा निवृत्ति होगी उसे यहाँ पर बताया पुण्य पापे विधूय विधुनन है नाश निवृत्ति तो किसकी निवृत्ति तो पुण्य पापे वह पुण्य पाप को नष्ट कर देता है उसके पुण्य पाप समाप्त होते क्षीयंते जासे कर्मानी तस्मिन दृष्टे परावर इसी परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर कर्म का उच्छेद हो जाता है ना तो जन्म मरण के हेतुओं की आत्यंतिक निवृत्ति ये पुण्य पापे विधुय शब्द से लेना और ये जब चले गए तो निरंजन वो निरंजन हो गया निरंजन में अन्यन है संसर्ग उपाधि का और निरंजन का अर्थ है उस उपाधि के संसर्ग से रहित उपाधि के साथ जो आविद्यक तादात्म्य संसर्ग था उस संसर्ग से रहित हो जाता है निर्लेप हो जाता है तो निरंजन सन पुण्य पापे विधूय परमम साम्यम उपैती उपैती का करता भी है विद्वान विद्वान ज्ञान का फल है कि ज्ञान उसे निर्लिप्त कर देता है तीनों शरीर अविद्या अविद्या रूप कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो तादात में संसर्ग है उससे रहित कर देता है तो उससे रहित होना ही निरंजन होना है जब तक शरीर त्रय के साथ अविद्यक में संसर्ग है तब तक माना जाता है कि सांजन है अंजन सहित हैं और जैसे ही यह संसर्ग निवृत्त होता है बाधित हो जाता है तो निरंजन हो जाता है निरंजन होते ही फिर पुण्य पापे विधूय परम साम्यम उपैती तो परम साम्य है ब्रह्म से अभेद ब्रह्म रूप से अवस्थान जैसे नदी नाम रूप को छोड़ती है समुद्र में मिलकर के तो समाप्त नहीं होती वो समुद्र ही बन जाती हैं ऐसे यह जो विद्वान अभी तक ब्रह्मरूप होता हुआ भी उपाधि के साथ आविद्यक संसर्ग करने से ब्रह्म से अलग सा प्रतीत हो रहा था अलग नहीं भ्रांति काल में भी लेकिन अलग सा प्रती करा देती हैं आविद्या उपाधि और वह उस उपाधि के संसर्ग से रहित हुआ निरंजन हुआ तो फिर ब्रह्म भी निरंजन है असंग है उपाधि धर्म से और ये भी निरंजन है तो दोनों निरंजनों में कोई भेद नहीं रहेगा ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाएगा परमम साम्यम शब्द से लेना है अभेद ब्रह्म रूप से अवस्थान ये परम साम्य है, तो वह ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है परमम साम्यम उपैती कार्थ तो निरंजन परम साम्यम उपैती का अर्थ कैवल्य की प्राप्ति होती है उसे जीते जी निरंजन होता है और शरीर छूटने पर निर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है सद्यो मुक्ति को प्राप्त करता है तो भाष्य है भाष्य को देखिए यदा पश्य पश्यते रूप वर्णम इस पाद की व्याख्या करते भाषकर भगवान पहले यदा शब्द का अर्थ कर रहे हैं काले वहां यथा नहीं है ना यदा है तो यदा यानी यशिन काले तो पश्य पश्य शब्द की उत्पत्ति बताते हैं पश्यते पश्यति इति पश्य ऐसा अनुय करना पश्यति पश्य और पश्य शब्द का अर्थ निकला विद्वान साधक इतर्थ जो विद्वान साधक है यानी ज्ञान की तीन भूमिका अरुढ साधक है शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा ये तीनों भूमिकाएं जिसने प्राप्त कर ली है चौथी भूमिका में पहुंचना है सत्वापत्ति वहाँ साक्षात्कार होता है तो चौथी भूमिका में पहुंचने योग्य हो गया है चित्त जिसका वो है पश्य शब्द से ग्राह्य विद्वान साधक जो अनुष्ठेय साधना थी वो सब कर चुका है अब कुछ भी अनुष्ठे साधन करना शेष नहीं है ऐसा साधक तो उसे तो फिर क्या होगा केवल प्रतीक्षा करनी होती है और प्रतीक्षा भी भगवान उसे यदि भावी प्रतिबंध नहीं है तो करने नहीं देते ज़्यादा तत्काल उसके चित्त में चरम वृत्ति उत्पन्न होती है पहले से सुनकर के रखा हुआ है यदि तत्वमसी वाक्य तो उस समय भगवान उसे याद करा देता हैं तत्वमसी और ये स्मृत जो तत्वमसी वाक्य हैं वह अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा उत्पन्न कराता है इसलिए पश्चि शब्द का अर्थ कर दिया विद्वान साधक बिल्कुल सात्वी क्या नाम चतुर्थ भूमि का सत्वापत्ति के देहली पर है दरवाजे पर खड़ा है उसमें और खुला हुआ दरवाजा है तो साक्षात्कार होना ही है अब पश्यते का अर्थ करते हैं कि पश्यते यानी पश्यती आत्म ने पद छांदस है परसम पद धातु है इसलिए पश्यती कर दिया तो कैसा दर्शन करता है भेदे दर्शन करेगा कि अभेदे करेगा इसलिए भास्कर भगवान ने लिखा पूर्ववत पूर्ववत यानि पूर्व मंत्र में जैसा दर्शन बताया है पूर्व मंत्र में अभेदेन दर्शन बताया है ऐसे यहाँ पर भी अभेद दर्शन ही है ये कहा न कि यदा जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अश्य महिमानम इसका अर्थ करते हुए भस्कर भगवान ने कहा कि उपासक तथा कर्मियों के द्वारा सेवित तो जो परमात्मा है जिसका यह जगत विभूति है महिमा है वह मैं हूँ ऐसा जो ग्रह देखता है अनुभव करता है कि परमात्मरूप मेरा ही यह जगत महिमा है विभूति है उसका फल है वीत शोक वीतशोक वीत शोक होता है ऐसे ही यहाँ पर भी पूर्ववत कहने से अभे ये लेना इसलिए टीक, टीका टीकाकार टीका में लिखते हैं क्षैप्रियम आप के बाद में जो टीका है ना पूर्ववत इति ये प्रतिग्रहण है और ये पूर्ववत द्वितीय मंत्र में नहीं है द्वितीय मंत्र के भाष्य में नहीं ये तृतीय मंत्र के भाष्य में है पश्चि के बाद में पूर्ववत और इसका अर्थ करते हैं अभेदेनर्थ भाष्यस्थ पूर्ववत पद का अर्थ है अभेदेन पश्यती तो विद्वान साधक अभेद रूप से अनुभव करता है स्वाभिन्नतया ब्रह्म का अनुभव करता है तो जिसका अनुभव करना है उस शोधी तो तदर्थ को बताया जा रहा है रुक्म इत्यादि से तो रुक्मवर्णम वर्णम का अर्थ करते हैं स्वयं ज्योति स्वभाव स्वयं ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति स्वभाव का अर्थ है स्वयं प्रकाश स्वरूप है हाँ हाँ स्वर कहते हैं वर्ण को भी स्वर यानी वर्ण और कार्त स्वर्ण को कहते हैं तो कार्त स्वर तो का अर्थ निकलेगा सोने जैसा वर्ण वाला सुवर्ण वर्ण तो रुक्मस्य अस्य अविनाशी तो रुक्म से सुवर्णस्य सुवर्णस्व यानि सदृश तो सोने की ज्योति जैसी ज्योति है जिसकी तो सोने की ज्योति यानी कांति कैसी है नित्य है अविनाशी है समाप्त नहीं होती मिट्टी के साथ बहुत दिनों तक रहने पर भी थोड़ा सा मिट्टी को हटाने के लिए उसको घर्षण कर लो या अग्नि में डाल दो तो निखर आता है जैसे ऊपर का मिट्टी का अंश हट जाता है ओ निखर जाता है सोना चमकील रहता है उसकी चमक कभी समाप्त नहीं होती उसका स्वरूप है चमक किसका सोने का स्वरूप है उसकी चमक ऐसे ज्योति जिसका स्वरूप है अविनाशी है अविनाशी ज्योति यानि नित्य ज्ञान है जिसका नित्य ज्ञान ही जिसका स्वरूप है उसे कहा जाएगा रुक्म से ईव ज्योति अस्य। वो कैसी है तो अविनाशी है यानी अविनाशी ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है न करताम का अर्थ करते हैं सर्वस्व जगत कर्तारम संपूर्ण जगत का सृष्टा कार्यमात्र के प्रति जो निमित्त कारण है कर्तारम शब्द से बताया और ईशम शब्द से बताया जा रहा है नियामक को सर्वस्य जगतः इस पद का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय करना जगतः कर्तारम् सर्वस्य जगतः ईशम ईशम यानि नियामक सारे जगत का जो नियामक है पुरुष यानी पूर्ण होने से पुरुष और ब्रह्म ब्रह्मयोनी ब्रह्मच तद योनिच असो ब्रह्मयोनि जो ब्रह्म है बृहत है और योनि यानि उपादान कारण है कर्ता शब्द से निमित्त कारण बताया और योनि शब्द से बताया जा रहा है उपादान कारण को तो बृहत उपादान कारण वो है ब्रह्म और तम ब्रह्म ये एक ब्रह्मयोनि शब्द की युत्पत्ति हो गई कर्मधारय धारे समाज समझ करके और षष्टी तत्पुरुष समाज समास मान करके भी अर्थ किया जा रहा है कि ब्रह्मण व अपर से अपर ब्रह्म का कारण उस समय योनि शब्द का अर्थ हो जाएगा कारण मात्र तो कार्य ब्रह्म का कारण यह अर्थ निकलेगा और स यदा पश्यति तो वह जब एवं पश्यति यानी इस प्रकार जान लेता है अनुभव कर लेता है स सी वो विद्वांसाधक यद यानी यले पश्यने रूक्म वर्णादी शब्द से परिलक्षित शोधी तो तदर्थ के रूप में अपने आप को देखता है अनुभव कर लेता है स्वयं का अनुभव रूपम वर्णादि शब्द से परिलक्षित ब्रह्म रूप से करता है उस अनुभव का स्वरूप होगा अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ये अनुभव है तो एवं पश्यती यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव कर लेता है उस समय उस अनुभव का फल क्या होगा तो फल बताया जा रहा है कि तदा स विद्वान पश्य जो जिसको अनुभव हुआ अहम ब्रह्मास्मि जो विद्वान साधक था उसे ही सत्वापत्ति भूमिका में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ है तो अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कारवान पश्य क्या होता है तो कहते हैं पुण्य पापे यानी बंधन भूते जन्म मरण के कारणभूत जो पुण्य पाप है उन्हें कर्मणि बंधन भूते कर्मणि पुण्य पाप शब्द से लेना है जन्म मरण के हेतुभूत कर्म और उसे उपलक्षण समझ करके सभी जन्म मरण के हेतु समूले विधूय उनका समूल नाश होता निराकरण करके विधुय का अर्थ करते हैं निरस्य यानि दग्ध्वा जला करके निरंजनो यानी निर्लेपो निरंजन का अर्थ करते हैं निर्लेप यानी उपाधि मात्र के साथ जो आविद्यक तादात में संसर्ग था उस तादात में संसर्ग का अभाव हो जाता है यही है निर्लेपता तो निर्लेपो यानी विगत क्लेश तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये हैं क्लेश उन्हें अन्यन शब्द से लेना इन क्लेशों के संसर्ग को और इन क्लेशों के संसर्ग से रहित हो जाता उसे कहा गया विगत क्लेश और परमम परम साम्यपैति इसमें परमम साम्यम का अर्थ करते हैं कि परमम यानि न निरति निरतिशय तो निरतिशय यानी निरपेक्ष साम्य समानता निरपेक्ष समानता मानी जाती है तद्रूपता अद्वैत तो साम्यम यानि समता अद्वैलक्षण वो अद्वै साम्य है जो द्वैत में होने वाली समानताएं हैं वे तो भेद सहिष्णु समानताएं हैं उसे परम साम्य नहीं कहा जाएगा परम समता नहीं कहा जाएगा वे हैं अपर समता अपर साम्य है इसे कहते हैं कि द्वैत विषयानी सामयानी अतो अर्वांची एवं तो जो द्वैत विषयक साम्य है, यानी भिन्न भिन्न पदार्थ में होने वाला साम्य है समानता है वह कैसी है, तो कहते हैं अतो अर्वांची एवं अतः यानी ये जो अद्वैत लक्षण साम्य है इससे अर्वांच यानी नीचे निकृष्ट तो अद्वैत लक्षण साम्य से द्वैत विषयक साम्य निकृष्ट है और उत्कृष्ट है परम है परमत्व है कि भेद रहे ऐसा साम्य पूर्ण समानता ही समानता जहाँ किंचित भी वैलक्षण्य नहीं है वो अद्वैत में ही रहेगा इसलिए कहते हैं अतो अद्वै लक्षण एक तत्त परम साम्यम जो अद्वै रूप साम्य है वह उपयति उपैती प्रतिपद्यते परम साम्य को प्राप्त कर लेता बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं अच्छा कल तो अवकाश रहेगा परसों